श्री घर्घ संहिता खंड सैतीसवां अध्याय श्री कृष्ण पुत्र भानु के हाथ से हरिश्मश्रु दैत्य का वध नारद जी कहते हैं राजन महानाव मारा गया यह सुनकर तथा दैत्य सेना पलायन कर गई यह देखकर मगर मच्छ पर चढ़ा हुआ दैत्य हरिश्मश्रु समभूमि में आया उस समय हरिश्मश्रु दैत्य के ओठ फड़क रहे थे उसने यादवों के सुनते हुए अत्यंत कठोर वचन कहा हरिश्म्रु बोला अरे तुम सब लोग मेरे शक्ति के सामने क्या हो स्वल्प पराक्रमी मनुष्य ही तो हो दीनहीन होने पर भी केवल अस्त्र शस्त्रों के बल पर जीतते हो तुम जैसे लोगों में पुरुषार्थ ही क्या है यदि तुम्हारे दल में कोई भी बलवान हो तो मेरे साथ बिना अस्त्रशस्त्र के मलयुद्ध करे जिससे तुम्हारे पौरुष का पता लगे नारद जी कहते हैं दैत्य के ऐसी बात सुनकर और उसके अत्यंत उद्भट शरीर को देखकर सब लोग परस्पर उसकी प्रशंसा करते हुए मौन रह गए उसे कोई उत्तर न दे सके तब सत्यभामा के बलवान पुत्र भानु मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए रणभूमि में अस्त्र शस्त्र त्याग कर सहता उसके सामने खड़े हो गए राजन महाबली हरिश्म तिमेंगिल मगर मच्छ की पीठ से उतरकर भुजाओं पर ताल ठुकता हुआ सयत्न होकर सामने खड़ा हो गया कैसे जैसे दो हाथी वन में दांतों द्वारा परस्पर प्रहार करते हो उसी प्रकार वे दोनों वीर बाहों से बाह, मिल, बाह मिलाकर एक दूसरे को बलपूर्वक ढकेलने लगे राज राजेंद्र उस दैत्य ने भानु को अपनी भुजाओं से सौ योजन पीछे उसी प्रकार ढकेल दिया जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को बलपूर्वक पछाड़ देता है तब पुनः श्री कुमार ने महान असुर हरिश्म्रु को बलपूर्वक सहस्त्र सहस्त्र योजन पीछे ढकेल दिया तत्पश्चात दैत्य राज हरिश्म्रु ने अपनी बाह को फानु के कंधे पर फंसा उन्हें अपनी कवर पर ले लिया और फिर घुटना पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया तब भानु ने अपने बाहुबल से उसे पीठ पर ले लिया और उसकी जांघें पकड़कर उस दैत्य को धरती पर दे मारा तदनंतर वे दोनों पुनः उठकर भुजाओं पर ताल ठोकते हुए खड़े हो गए राजन वे दोनों फुर्ती दिखाते हुए गरुड़ और सर्प की भांति एक दूसरे से लड़ने लगे दैत्य ने अपने बाहुबल से श्री कृष्ण नंदन भानु के पैर पकड़कर उन्हें आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया आकाश से गिरने पर भानु को मन ही मन कुछ व्याकुलता हुई किंतु जैसे शैल शिखर से गिरकर प्रहलाद बच गए थे उसी प्रकार हरि की कृपा से भानु की भी रक्षा हो गई तब श्री कृष्ण कुमार ने हरिश्म्र की लंबी दाढ़ी पकड़कर उसे घुमाया और आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया आकाश से गिनने पर उसके मन में भी कुछ व्याकुलता हुई फिर उसने दाढ़ी को अपने मुंह पर संभालकर भानु को एक मुक्का मारा राजन फिर दो घड़ी तक उन दोनों में मुक्का मुक्की का युद्ध चलता रहा हर स्मश्रु का अंग अंग पीस गया पीस उठा तब उसने भानु के मस्तक पर बड़े वेग से पत्थर मारा तब तो भानु के क्रोध की सीमा ना रही उन्होंने लाल आंखें करके एक वृक्ष उखाड़ा और उसे दैत्य के मस्तक पर दे मारा अशमश्रु ने भी एक वृक्ष लेकर उसे भानु के मस्तक पर चलाया उस समय उस महादैत्य के नेत्र लाल हो गए थे और वह क्रोध से मूर्छित होकर अपना विवेक खो बैठा था उसने एक हाथी की सूर पकड़कर उस हाथी के द्वारा ही भानु पर प्रहार किया भानु ने एक दूसरा हाथी लेकर उसके चलाए हुए हाथी को हाथ में पकड़ लिया और महादैत्य मस्त्रु पर दृढ़तापूर्वक हाथी से ही प्रहार किया वह हाथी चित्कार कर उठा दैत्य ने उस हाथी को लेकर धरती पर पटक दिया और उसके दोनों दांत उखाड़ कर उन्हीं से भानु को चोट पहुंचाई। इसी समय भानु को संबोधित करके आकाशवाणी हुई इस दैत्य की मृत्यु इसकी दाढ़ी में ही है यह महान असुर भगवान शिव के दिए हुए वरदान से अत्यंत प्रबल हो गया है महाराज आकाशवाणी का यह कथन सुनकर भानुक्रोश से भरकर दौड़े उन्होंने दोनों हाथों से दैत्य के पांव पकड़कर बारम्बार गर्जना करते हुए उसे घुमाया और सबके देखते देखते पृष्ठभूम भूपृष्ठ पर उसी तरह पटक दिया जैसे बालक कमंडलों को गिरा देता है फिर हाथों से बल लगाकर उसके मुँह से दाढ़ी उखाड़ दी और महान असुर के मस्तक पर एक मुक्का मारा रिपेश्वर फिर तो दैत्य हरिश्श्रु की तत्काल मृत्यु हो गई और मनुष्यों तथा देवताओं के विजय सूचक नगारे एक साथ ही बजने लगे जय जयकार की ध्वनि सब और व्याप्त हो उठी और देवनायक नाचने लगे राजन देवता प्रसन्न हो पुष्प वर्षा करने लगे इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के पुत्रों के परम अद्भुत पराक्रम का वर्णन किया है अब और क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार से गर्गसिहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में हरिश्म्रु दैत्य का वध नामक पैंतीसवां अध्याय पूरा हुआ